डेविड लिविंगस्टोन स्टोन बहुत कम ही महान व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनके जीवन की शुरुआत इतनी मुश्किलों से भरी हो रही होगी उनका जन्म अठारह सौ में ग्लासगो के निकट हुआ था और उनके माता पिता इतने गरीब थे कि उनका सात लोगों का परिवार मात्र एक कमरे के घर में रहता था डेविड जब केवल 10 साल के थे उन्हें नजदीक की कपड़ा मिल में मजदूरी के लिए भेजा गया उन्हें सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता था वो रविवार को छुट्टी होती थी मिल में बहुत गर्मी होती थी और छोटे लड़कों रेंगना गलती करते तो उनकी पिटाई होती थी इतनी छोटी उम्र में और इतने खराब हालतों में भी डेविड ने दिखाया कि इसके उसके इरादे कितने मजबूत है यह वाकई चौंकाने वाली बात थी कि दिन भर इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी कोई बच्चा स्कूल जाना चाहेगा लेकिन डेविड ऐसा ही करता और फिर घर लौटकर आधी रात तक पढ़ाई करता इस प्रकार उसने पढ़ना और लिखना सीखा, तक कि उसने भी गई गहरी धार्मिक प्रवृत्तियों ने भी उसे शिक्षा पाने के लिए प्रेरित किया था उसके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उसने एक विज्ञापन देखा जिसमें मिशनरी डॉक्टरों को चीन जाकर काम करने का आह्वान किया गया था खोज यात्री बनने का निश्चय किया उन्हें लगा कि व्यापारियों के लिए अफ्रीका के रास्ते खोलकर शायद गुलामों का व्यापार समाप्त किया जा सकता है उनकी यात्राओं के समाचारों ने इंग्लैंड में उन्हें एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया था लेकिन फिर भी उनका खोज कार्य बहुत सफल नहीं हुआ और वे नील नदी की नहीं खोज सके। इसके बावजूद वह इतिहास के सबसे प्रसिद्ध खोजियों का, का प्रशिक्षण दिया सन अठारह सौ चालीस तक उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी लेकिन उसी वर्ष चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम युद्ध शुरू हो गया था और वह चीन न जा सका लेकिन रॉबर्ट मोफट नाम के एक प्रसिद्ध मिशनरी से मुलाकात से प्रेरित होकर उसने अफ्रीका जाने का निश्चय किया और इस प्रकार अपने मन में जहाज पर सवार अंत जब केप टाउन से नौ सौ साठ किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित अपने गंतव्य करुमान पहुंचा तो बड़ा स्तंभित हुआ उसने देखा कि मौफट के लगभग बीस वर्ष वहां रहने के बावजूद वहां के किसी भी मूल निवासी ने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया था और वह एक शहर नहीं बल्कि एक छोटा सा और दूर दराज के, के निवासियों मिली लेकिन इस अनुभव के द्वारा वो अफ्रीका निवासियों के चरित्र को और के मुकाबले कहीं अधिक अच्छी प्रकार समझ सका और अंततः उसने मिशनरी कार्य करने का अपना विचार त्याग किया उसे लगा कि उसे अफ्रीका के उन क्षेत्रों को की खोज करनी चाहिए जहां अंग्रेज अब तक नहीं पहुंच पाए थे यदि अंग्रेज व्यापारी इन में अपनी जल्दी स्वस्थ हो गया लेकिन उसके बाद उसकी बाईपुजा सता के लिए कमजोर हो गई इसी समय उसका रिश्ता मोफट की बेटी मैरी के साथ हो गया यह कोई प्रेम विवाह नहीं था लेकिन मैरी मिशनरी जीवन से वाकिब थी और लिविंग स्टोन के अकेलेपन में Osionfish. उसकी अच्छी जीवन संगनी बन सकती थी अफ्रीका आगमन वहां के मूल निवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने में अंग्रेज अफ्रीका आगमन वहां के मूल निवासियों के ईसाई धर्म में परिवर्तन परिवर्तित करने में असफलता मध्य अफ्रीका में भ्रमण की इच्छा एक शेर का आक्रमण नागामी झील की खोज परिवार को इंग्लैंड वापस भेजना जम्बेसी नदी में भ्रमण और खोज कार्य विक्टोरिया प्रपात की खोज पूरे अफ्रीका को पार करना इंग्लैंड को वापसी लंदन सोसाइटी द्वारा सम्मान व आवभगत परिवार को समय न देना अपने मिशनरी कार्य में कोई सफलता न मिलने के कारण लिविंगस्टोन को बेचैनी होने लगी जब उसे पता चला कि उत्तर दिशा में एक बड़ी झील है तो वह तुरंत वहां जाने के लिए एक अभियान की तैयारी करने लगा अठारह में उसने कालाहरी रेगिस्तान के मध्य अपनी पहली यात्रा की और उस झील तक पहुंच गया जिसका नाम वहाँ के निवासियों ने नगामी झील रखा था यह कोई बहुत बड़ी खोज नहीं थी लेकिन डिविंगस्ट को विश्वास हो गया कि उत्तर दिशा में और आगे अवश्य कोई बड़, बहुत बड़ी नदी है उसे लगा कि यह नदी यूरोप के व्यापारियों को मध्य अफ्रीका में आकर्षित करने का एक आदर्श माध्यम बन सकती है और उस पर इस नदी को खोज निकालने का जुनून सवार हो गया इस समय तक उसने अपने परिवार की परवाह करना लगभग छोड़ ही दिया था और केवल अफ्रीका के बारे में ही सोचता रहता था उसने परिवार को वापस इंग्लैंड भेज दिया जहां न उनके पास घर था और नही पैसा लेकिन कम से कम वे मलेरिया बुखार से सुरक्षित थे फिर अंततः उसने उस नदी को खोज ही निकाला जिसका नाम जम्बेसी था और लिया यांती पर अपना नया ठिकाना बना लिया इस खोज से अत्यंत उत्साहित होकर वह नदी में आगे खोज अभियान पर निकल पड़ा आदिवासियों की एक छोटी टोली के को साथ लेकर वह पश्चिम की ओर चला और बीहड़ जंगलों कुखार, कबीलों, मलेरिया दस्त आदि खतरों से लड़ता हुआ छह माह के बाद अंततः अटलांटिक महासागर के तट पर पहुंच गया इंग्लैंड का हीरो लिविंगस्टोन ने शीघ्र ही यह महसूस किया कि मध्य अफ्रीका पहुंचने का यह रास्ता व्यापारियों के लिए बहुत खतरों से भरा था इसलिए अपनी कठिन बीमारी से उभरने के बाद वह लिने लौट गया और नदी के रास्ते पूर्वी तट की ओर चला रास्ते में उसे एक बहुत विशाल और मंत्रमुग्ध कर देने वाला जलप्रपात मिला जिसे उसने विक्टोरिया का नाम दिया। उसकी निगाह में नौका द्वारा नदी के रास्ते मध्य अफ्रीका में यह जलप्रपात मुख्य बाधा थी। 1856 तक उसने पूरे महाद्वीप की यात्रा कर ली थी और ऐसा करने वाला वह पहला अंग्रेज व्यक्ति था समुद्र तट पर पहुंचने पर लिविंगस्टोन ने देखा कि शाही नौसेना का एक जहाज उसे इंग्लैंड ले जाने के लिए भेजा गया है इंग्लैंड के लोगों की नजरों में वह एक महान व्यक्ति बन चुका था उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई जो सही नहीं थी जैसे कि उसने बहुत से अफ्रीकियों को धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाया था इन बातों के कारण लोग उसे महान संत के रूप में देखने लगे थे लंदन पहुंचने पर उसके लिए अनेक भोज आयोजित किए गए और उसे अनेकों पुरस्कारों से और पदकों से सम्मानित किया गया जब भी वह सड़कों पर निकलता लोग तुरंत उसे पहचान लेते दुख की बात यह थी कि वह बिहाली में जी रहे अपने परिवार के लिए अब भी अधिक समय नहीं निकाल सका जम्बेसी अभियान की असफलता लिविंग द्वारा जम्बेसी का अभियान प्रारंभ से ही मुश्किलें, नदी की तेज धाराओं के कारण योजना में बदलाव शीरे नदी की खोज यात्रा नैसा झील की खोज मलेरिया से मिशनरियों की मृत्यु पत्नी का देहांत अभियान बीच में ही छोड़ना पड़ा इंग्लैंड को वापसी बाद में बर्टन की गोस्ती में शिरकत नील नदी का स्रोत खोजने के लिए एक और अभियान का न्यौता स्रोत के अल्बर्ट झील के दक्षिण में होने का विश्वास जल्दी ही लिविंगस्टोन फिर से वापिस अफ्रीका लौट गया ब्रिटिश सरकार को उसकी इस योजना में काफी रुचि थी कि जम्बेसी नदी से होकर एक व्यापार मार्ग खोला जाए और उत्तर के उच्चवर्ती उपजाऊ उपजाऊ इलाकों में गोरे लोगों की बस्ती बसाई जाए उन्होंने लिविंगस्टोन को ब्रिटिश सरकार का भ्रमणशील राजदूत नियुक्त कर दिया और उसे उस अभियान का नायक बना दिया जिसमें एक स्टीमर से यात्रा करके नदी किनारे के बस्ती बसाने योग्य इलाकों की खोज की, जान, की जानी थी अठारह में लिविंगस्टोन अपनी पत्नी और सात अन्य यूरोपियन लोगों के साथ इस अभियान पर निकल पड़ा लेकिन शुरू से ही इस यात्रा में मुश्किलें और विविधाएँ आने लगी उस छोटे से स्टीमर की रफ्तार बहुत कम थी वह खचाखच भरा हुआ था और उसे चलाने के लिए बहुत अधिक ईंधन की, की आवश्यकता पड़ रही थी और फिर अभियान के नावक नाविक मलेरिया और पेचिस से ग्रस्त हो गए लिविंग भी कोई अच्छा नायक सिद्ध नहीं हुआ वो अपनी गलतियाँ स्वीकार करने को तैयार नहीं था और उसे अपने बीमार नाविकों से कोई हमदर्दी नहीं थी अंततः उसने सबसे बात करना ही बंद कर दिया उससे भी बुरा यह हुआ कि आगे आने वाली मुश्किलों के लिए उसने कोई तैयारी नहीं की थी उसने मलेरिया के खतरे के बारे में सोचा ही नहीं और वह यह देखकर घबरा गया कि समुद्र तट से 100 से 200 मील की दूरी पर तेज बहाव के कारण नदी में आगे बढ़ना नामुमकिन था कोई भी व्यापारी जहाज तेज बहाव के इस इलाके को पार न कर पाता हड़बड़ी में लिविंग ने अपनी योजना में बदलाव किया और जम्बेसी के प्रमुख सहायक नदी सिरे के रास्ते चल पड़ा लेकिन आगे बढ़ने पर पता चला कि यह रास्ता भी तेज बहाव के कारण बंद था ऐसा लगने लगा कि उसके सारे अरमान ध्वस्त हो जाएंगे सिरे नदी के खोज अभियान के दौरान लिविंगस्टोन को इस यात्रा की एक बड़ी सफलता मिली वो विशाल न्यासा झील तक पहुंचने में कामयाब हुआ लेकिन वहां पहुंचने वाला वह वा पहला पहला गोरा व्यक्ति नहीं था क्योंकि पुर्तगालियों ने पहले ही यहां गुलामों का के व्यापार का एक केंद्र बना रखा था एक अंतिम प्रयास के रूप में लिविंगस्टोन ने एक स्टीमर को इंग्लैंड से टुकड़ों में मंगवाया जिससे कि उस तेज भाव के इलाके से पार ले जाने के बाद झील में फिर से जोड़कर इस्तेमाल किया जा सके इस बीच उसके चारों ओर दुर्घटनाएं ही दुर्घटनाएं हो रही थी उत्साह से बल पाकर विशप विशप मैकेजी भी इंग्लैंड से आ आपे और मिशन मिशनरी कार्य के लिए एक केंद्र स्थापित कर लिया लेकिन वह और उनके साथी जल्दी मलेरिया के कारण मृत्यु का ग्रास बन गए एक लंबे और अप्रसन्न वैवाहिक जीवन के बाद मैरी लिविंगस्टन का भी ज्वर के कारण देहांत हो गया नदी में आगे राह बनाना अब लगभग असंभव लगने लगा था और साथियों के विद्रोह का डर लगातार बना हुआ था पहले ही दो यूरोपियन इस्तीफा दे चुके थे और इस बात से क्रुद्ध होकर लिविंगस्टोन ने दो अन्य को भी निकाल बाहर किया था आखिरकार उन्होंने हार मान ली और अपने अभियान में पूरी तरह असफल होकर वे इंग्लैंड वापस चले गए इस बार उनका कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ अपनी पत्नी की मृत्यु का दुख झेलने के बाद अब लिविंगस्टोन को पता चला कि उसके बड़े बेटे रॉबर्ट की भी अमेरिका गृह युद्ध में घायल होने से मृत्यु हो गई लिविंगस्टोन की फूल लेकिन जल्दी उसका पूरा ध्यान और उसकी ऊर्जा एक नए कार्यक्रम पर केंद्रित हो गई में उसने सौ शहर में एक गोष्ठी में भाग लिया जिसमें स्पेक और बर्टन नाम के दो व्यक्तियों के बीच नील नदी के स्रोत को लेकर संवाद होना था स्पेक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण नील के स्रोत का यह प्रश्न और भी रहस्यमय हो गया सर रोडेरिक मूर्चिसन ने लिविंग को न्यौता दिया कि वह अफ्रीका वापस आकर बार फिर इस मसले की तह तक जाने की आखिरी कोशिश करें नील नदी अल्बर्ट झील से निकली है अन्य बहुत से लोगों की तरह लिविंग स्टोन भी यह नहीं मानता था कि यह दोनों झीलें आपस में जुड़ी हुई है उसे विश्वास था कि असल में नील का स्रोत अल्बर्ट झील के दक्षिण में कहीं है शायद तंगा निक्या झील में यह एक ऐसी भूल थी जो अठारह में उसकी मौत का कारण बन गई नील के स्रोत की घातक खोज जंजीबार से न्यासा झील की ओर लिविंगस्टोन को पेचीस हुई तंगा इनका झील पर आगमन गुलामों के सौदागर अरबों से मदद स्वीकारना लुआल्बा नदी के नील का स्रोत होने का विश्वास रास्ता बदलकर उझीजी जाने की मजबूरी गुलामों के कतलेआम से स्तब्ध स्टैंडली से मुलाकात सिद्ध करना की तनगाईनका झील नील का स्रोत नहीं है लुअल्बा नदी पर खोज अभियान की कोशिश के दौरान मृत्यु स्पेक और बर्टन की तरह लिविंगस्टोन ने भी अपने यात्रा जंजीबार से प्रारंभ की लेकिन वह बहुत दक्षिण में जाकर समुद्र तट पर निकला उसका दल बहुत छोटा था, उसके पास केवल 40 सामान ढोने वाले थे जिनमें से कुछ बंबई से भर्ती किए गए हिंदुस्तानी थे उसके दल में कोई यूरोपियन नहीं थे क्योंकि लिविंगस्टोन को अन्य गोरों के साथ सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं था उसका करीबी साथी एक नन्ना कुत्ता था जिसका नाम था चीटेन हमेशा की तरह यात्रा धीमी गति से हो रही थी उन्हें घने जंगल में रास्ता बनाकर जाना पड़ा और हिंदुस्तानी कुलियों को यात्रा से अधिक रुचि चीज़ें चुराने में थी जब तक कि वे न्यासा झील तक पहुँचे केवल बारह कुली ही बचे थे और लिविंगस्टोन को फिर से पेचिस ने आ घेरा था उसे अपनी बाकी की जिंदगी बीमारी में सफ़र करते ही बितानी थी हालात तो और भी ख़राब हो गए जब उसका दवाइयों का डब्बा चोरी हो गया कुनैन के बिना उसके पास मलेरिया की बीमारी से निजात पाने का कोई रास्ता नहीं था जिसका होना लगभग तय ही था उसका खाने पीने का राशन बहुत कम रह गया था और ऊपर से उसका प्यारा कुत्ता एक नदी को पार करते समय डूबकर मर गया लेकिन लिविंगस्टोन की में इच्छा शक्ति के कारण अभियान जारी रहा और समुद्र तट से चलने के एक वर्ष बाद वह तनगा झील के दक्षिणी किनारे पर बसे एक गांव में पहुंचा गुलामी प्रथा के विरुद्ध विचारों के बावजूद वहां उसने कुछ गुलामों के सौदागर अरबी लोगों से मदद स्वीकार की उनसे मिले भोजन और दवाइयों के बिना शायद वो बुखार के कारण मर ही गया होता उपजार उपचार के दौरान उसने पश्चिम में स्थित एक छोटी झील के बारे में सुना तो बहुत उत्साहित हो गया आखिरकार जब वो उस झील तक पहुंचा तो उसे यह देख तो यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस झील के उत्तरी किनारे से एक चौड़ी नदी निकल रही थी उसे लगा कि लुअल्बा नाम की यह नदी ही दशकों पुराने प्रश्न का सीधा सा उत्तर है अगर ये उत्तर दिशा की ओर जा रही है तो भला और कहाँ जाएगी सिवाय अल्बर्ट झील के जहाँ यह नील में तब्दील हो जाएगी गुलामों का कतलेआम एक या एक ऐसी भूल थी जो कोई भी आसानी से कर सकता था भला लिविंग को कैसे पता लगता कि लुअलबा तो अल्बर्ट झील की ओर जाती ही नहीं बल्कि तेजी से पश्चिम की ओर मुड़कर कांगो नदी में तब्दील हो जाती है लेकिन अब इस खोजी की सारी बची खुची ऊर्जा और शक्ति अपनी इस परिकल्पना को साबित करने में सही साबित करने में जुट गई सबसे पहले तो लिविंगस्टोन को लुअलबा के स्रोत का पता लगाना था दक्षिण दिशा में जाकर उसे एक और अधिक बड़ी झील मिली और उसने सोचा कि अवश्य यह झील ही महानद नील का स्रोत है निश्चय ही उसका अगला कदम था लोअलवा का अनुसरण करना और यह निश्चय करना कि वह अलबर्ट झील में जाकर ही मिलती है लेकिन अब उसके पास भोजन और दवाओं की गंभीर भोजन और दवाओं की कमी गंभीर रूप ले चुकी थी और मजबूरन उसे रास्ता बदलकर तनगैन झील के किनारे बसे उजीजी गाँव का रुख पड़ा उसे पता था कि वहां रसद उसका इंतजार कर रही थी बुखार और पेचिस के अलावा अब्लिंग्स जो उनके दाहिने फेफड़े में निमोनिया भी हो गया था और खांसी के साथ उसके मुख से खून निकलने लगा था उजीजी पहुंचने के आखिरी कुछ मील उसे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा लेकिन उजीजी में एक और आपदा उनका इंतजार कर रही थी समुद्र तट से उनके लिए जो रसद भेजी गई थी वह लूटी जा चुकी थी चिट्ठियाँ खाने पीने का सामान व्यापार संबंधी चीज़ें और सबसे महत्वपूर्ण दवाइयाँ ये सभी नदारत थी यह एक कमर तोड़ झटका था, लेकिन लिविंगस्टोन ने हार नहीं मानी कुछ महीनों तक आराम करने के बाद वो लुअलबा के किनारे स्थित गांव न्यागवे गया यहां उसे एक बड़ा धक्का लगा जब उसने गुलामों के एक कतलेआम का दृश्य देखा पांच अरब सौदागरों ने पांच सौ से भी अधिक गुलामों को मार डाला था या वे मारे जाने के भय से नदी में डूब गए थे लिविंगस्टोन ने लिखा मुझे ऐसा लगा कि मैं नर्क में पहुंच गया एक प्रसिद्ध मुलाकात उसकी इस रिपोर्ट और उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को भेजे गए अन्य संवादों से ब्रिटेन में इस अत्याचार के प्रति घनघोर विरोध की आवाजें उठने लगी यद्यपि ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य में अठारह सौ में ही गुलामों की खरीद फरोख्त पर पूर्ण पाबंदी लगा दी थी लेकिन गुलामी के बहुत से बाजार अभी भी चल रहे थे और उन्हें जहाज़ों से इधर उधर भेजा जा रहा था लिविंग के खुलासे के बाद ब्रिटेन ने जंजीबार के सुल्तान पर दबाव डाला जिसने अठारह में उस जिससे अठारह में उसने अपने देश में गुलामों का बाज़ार बंद कर दिया टका आरा लिविंगस्टोन वापस ऊजी लौट आया अब उसके पास कोई रसद नहीं बची थी और उसे उन्हीं अरब व्यापारियों से मदद की भीख मांगनी पड़ी जिनके गुलामों के धंधे की वह भर्सना करता था ऐसा लगने लगा था कि उसके पास अपना अभियान जारी रखने का कोई जरिया नहीं बचा था लेकिन तभी उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक गोरा व्यक्ति ऊजी आने वाला है तीन दिन बाद बहुत धूमधाम के बीच वो अजनबी वहां पहुंचा और फटेहाल लिविंग को देख उसने अभियानों के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध ये शब्द कहे डॉक्टर लिविंगस्टोन आप ही है ना वह अजनबी असल में एक पत्रकार हेनरी मॉर्गन स्टैंडली था जिसे यह पता लगाने के लिए अफ्रीका भेजा गया था कि लिविंगस्टोन अभी जीवित भी है या नहीं स्टैनली की इस महत्वपूर्ण यात्रा और उसके द्वारा भेजे गए लिविंगस्टोन लिविंग के वर्णन ने इंग्लैंड में तहलका मचा दिया और लिविंग को एक बार फिर से लोगों की आंखों का सितारा बना दिया उसके अभियान को पूरी आर्थिक सहायता दी गई और जो कुछ भी उसे चाहिए था मुहैया कराया गया अंतिम अभियान सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्टैनली के आने से लिविंगस्टोन को एहसास हुआ कि दुनिया उसे भूली नहीं है और उसका मन फिर उत्साह और उमंग से भर गया जल्दी वह स्टैनली के बहुत करीब आ गया शायद यह पहला गोरा आदमी था जिसके साथ उसका झगड़ा नहीं हुआ दोनों ने साथ मिलकर तनगा झील के उत्तरी इलाके की यात्रा की जहाँ उन्होंने एक नदी देखी जो तनगा झील में आकर मिल रही थी यह इस बात का सीधा प्रमाण था कि तनगा झील नील नदी का स्रोत नहीं हो सकती हालांकि अठारह में जब स्टैनली वापस गया तो लिविंगस्टोन को दुख अवश्य हुआ लेकिन अब उसने लुअल्बा नदी के अनुसरण अभियान का दृढ़ निश्चय कर लिया कुछ समय उसे रसद और कुलियों के आने का इंतजार करना पड़ा और तब वह एक बार फिर से नील का स्रोत ढूंढने दक्षिण की ओर चल पड़ा लेकिन वर्षों की कठिन यात्राओं बीमारियों और अनुचित खानपान ने उसके शरीर को बहुत हानि पहुँचाई थी और वह बहुत कमज़ोर हो गया था झील की पूर्वी दिशा का इलाका बहुत दलदली और दुर्गम था और प्रतिदिन वे मुश्किल से दो मील ही जा पाते आखिरकार वे चितम्बो गांव पहुंच गए लेकिन वहां पहुंचकर वह निढ़ हो गया और दो ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई उसके बचे कुछ सहयोगियों ने उसके शव पर लेप लगाकर उसे संरक्षित किया और उसे वापस समुद्र तट पर ले आए जहां उसे एक ब्रिटिश युद्ध पोत पर चढ़ाकर भेज दिया गया इस महान कोचकर्ता का अंतिम संस्कार एक महानायक की तरह किया गया और उसे वेस्टमिनिस्टर एबी में दफना दिया गया जहाँ उसकी समाधि आज भी देखी जा सकती है तिथियां और घटनाएं 1813 लो ब्लांटायर स्कॉटलैंड में डेविड लिविंगस्टोन का जन्म 1840 लंदन मिशनरी सोसाइटी में दीक्षा के बाद दक्षिण अफ्रीका को प्रस्थान अठारह सौ काला हरी रेगिस्तान को पार करके नगामी झील की प्रथम यात्रा अठारह पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को पार करने के बाद इंग्लैंड को वापसी अठारह सौ अफ्रीका में ब्रिटेन के भ्रमणशील राजदूत के रूप में नियुक्ति और जम्बेजी की खोज यात्रा अठारह नील नदी के प्रश्न का अंतिम हल खोजने के लिए सर रॉडरिक मूर्ची का लिविंगस्टोन को न्योता अठारह फोकस्टोन से स्टोन की यात्रा प्रारंभ। जंजीबार में आगमन अठारह बंगी अड़सठ झील की खोज अठारह उजीजी में आगमन अठारह गुलामों के भयावह कतले पर लिविंगस्टोन का रोष उजीजी में स्टैंड से मुलाकात अठारह अंतिम यात्रा पर प्रस्थान अठारह सौ एक मई को बंग बंगवियोलो झील के किनारे स्थित चितम्बों में देहान